रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर प्रहस्त निकुंभ कुंभ नरांतक यमानतक मलाड है माल्यवान इंद्रजित कुंभकरण और रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता जी को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य दे भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न-भिन्न राज्यों पर अभिषेक किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11000 वर्षों तक पालन किया उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए उस समय श्री राम जी ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना द्वापर आने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वासुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पूणिमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी तब से उस मुक्तदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं भगवान अनंत का एक बार दर्शन भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी-छोटी घंटियों -छोटी से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से बैकुंठ धाम में जाता है उस समय दिव्य दांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है मुनिवरों इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्मा का वर्णन किया गया पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख चक्र गदा पद्म और पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था जो लोग वहां देव दानव वंदित श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता हैं जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं ठीक वैसे ही जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हव्य अग्नि में लीन हो जाता है अतः मुनिवरों मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में सदा यत्न पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए जो मनीषी पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे श्री हरि के धाम में जाते हैं जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलभद्र जी और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं जो वर्षा के चार महीनों में पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं उन्हें सारे पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल प्राप्त होता है जो इंद्रियों को जीत और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हैं वे तपस्या का फल पाते हैं मनुष्य अन्य तीर्थों में 10000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक ही मास में प्राप्त कर लेता है तपस्या ब्रह्मचर्य पालन तथा आशक्ति त्याग से जो फल मिलता है उसे मनीषी पुरुष वहां सदा ही पाते रहते हैं सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो पुण्य फल बताया गया है वह मनीषी पुरुषों को सदा सर्वदा प्राप्त होता है वेद पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल बताया गया है उसे वहां इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है नाना प्रकार के यज्ञों से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह जितेंद्रिय पुरुष को वहां प्रतिदिन मिला करता है जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्पवृक्ष अक्षयवट के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं वे निहंस संदेह मुक्त हो जाते हैं जो मानव बिना इच्छा के ही वहां प्राण त्याग करता है वह भी दुख से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है कृमि कीट पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहां देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त होते हैं जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है वह शास्त्रों पूणियों में उत्तम है भगवान प्रकृति से परे और पुरुष भी उत्तम हैं इसलिए वे वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं वही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए उस क्षेत्र में पुरुषोत्तम रूप में विराजमान हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में श्मशान भूमि में घर के मंडप में सड़कों और गलियों में जहां कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्मन हुआ है और न होगा मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहां बताया है कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है मुनिवरों यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो व्यास जी कहते हैं अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया द्विजवरों यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें